विषय सर्व विशेष शून्य ब्रह्म में उसका उपदेश करते हैं सर्व विशेष निवर्तक अभिवंती ब्राह्मणा ऐसे यज्ञवर्तन ने बृहदारणी को उपनिषद में गार्गी के प्रश्न के उत्तर से कहा था अस्थूल अनु इत्यादि ज्ञानों में आविधा भी ज्यादा योग नहीं चाहिए क्या बताया था दशम के बाद ये कहीं पाठ देना दशम सामने के बाद प्रतिपीक्षित ब्रह्म विशेष भगवान यदक्षर टीका न अनुभव कवद्र मुक्तृप्य मुक्ता प्रसिद्ध विद्वा केथलमअ्या कवल मुक्तो कि मुक्त उपसृप्य मुक्त प्राप्त मुक्तों का प्रसिद्ध किशंतीतराग जिसमें प्रवेश करते प्रवेश तद्रूप हो जाते हैं भाष्य में किंच किसंति का सम्यक दर्शन प्राप्तो हो सत्या प्रवेश करेंगे सम्यक दर्शन होने पर तद्रूप हो जाते है यद यतो यत यत्नशीला यत्न करने वाले संयासी नीतरागा वीतराग संक से ही यत्न कर्ण से ही ज्ञान होता है विगतो रागो ये वीतरागा राग रागास नष्ट होने पर वीतराग वही यत्न करके प्राप्त करते हैं परमात्मा ठीक है के समयासी तुम संसि कौन है राग रहित होने पर सन्यासी तो ज्ञानार्थम ब्रह्मचर्य विधानदी ब्रह्म ज्ञान प्रसिद्ध मित् ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य विधान क्या गया तो ब्रह्म का ज्ञान होगा तो ब्रह्म ज्ञान प्रसिद्ध है अक्षरम इच्छन तो ज्ञातुम यदि तो ब्रह्मचर्य चरन्ति यद इच्छन तो जिसकी इच्छा करते हुए किसकी ज्ञातुम ब्रह्म को? को इच्छा करते किस की जानने की इच्छा जिज्ञासा से ब्रह्म जिज्ञासा से ही ब्रह्मचर्य चलती ब्रह्मचर्य में कहते गुरु गुणों बास करके ठीक है भाष्य में ब्रह्मचर्य यदि तो क्या ज्ञात यद अक्षर ब्रह्म ज्ञात ब्रह्मचर्य चलती ब्रह्मचर्य गुरु चरंति गुरुकुल वास करके ब्रह्मचर्य करके श्रवणादी करते तत्ते कथम तरी यथो ब्रह्म मैं ज्ञात न शकम ऐसा ब्रह्म कैसे ज्ञान होगा ये आकुल चेत अर्जुन प्रत्याह ऐसा आकुल चेत उसका बुद्धिव्याल हो गई अर्जुन की कैसे हमको ज्ञान होगा तत्व संग्रहण प्रवक्षे तत्व पद्य गति पद पदम प्रापणियम अक्षर अक्षरे नाम जिसका ब्रह्म ब्रह्मण संग्रह कार्य संक्षेप तेन संग्रहण कार्य संक्षेपे नवक्षे प्रकर्शन तो कथई कहूँगा ठीक है हो गया एकादश बोलो यद मोक्ष उपायन इतम व्यक्ति कुर्न ओंकार द्वारा ब्रह्मोपासन शुति अनुक्रमती पुष्ठ इसमें, इसमें आया था उपाय वक्ष्यमाण ओंकार ये वक्ष्यमाण उपाय कहा था वक्ष उपाय क्या है उपाय नहीं वक्ष्यमा व्यक्ति तो कुर ओंकार द्वारा ब्रह्म का उपासना श्रुति में कहा गया उसको तो तो तो तो तो तो तो तो स यो ह वे तद भगवान मनुष्य से प्रायान ओंकार अभिध्या प्रश्नोपनिष्ध आएगा कथम भाब सत्य अनुरोकम जयती प्रश्न करे पंचम प्रश्न यो ह हे भगवान कोई भी मनुष्य में प्राणात मृत्यु ओंकार अभिध्या ओंकार ब्रह्म का ध्यान करेगा कथम एव तेन लोकम जीती किस लोग जीतेगा इति ये प्रश्न है तस्मे सहोवाच पिपलादे ने कहा ती सत्य काम परम चापरम च ब्रह्म ये दोकार हे सत्य यही परम अपर ब्रह्म ये ओंकार पर ब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों उपक्रम में आरम्भ करके आगे कहेंगे यह पुनरेतम त्रिमात्र ओम इतना परम पुरुषे तीन मात्र अकार उकार मकार ऐसे ओम अक्षर से परम पुरुष ब्रह्म का ध्यान करें ऐसा कहेंगे अन्य धर्म अन्य धर्म कठोपनिषद में आरम्भ करके सर्वे वेदायत पद मनंती सवेद जिसको कथन करते सर्वाणी चय वी संपूर्ण तप भी जिसके लिए अंत शुद्धि के द्वारा यदिचर्य चरती ये मंत्र है तथ्य पदम संग्रहण का सत्य काम अभिध्यान फलम जिज्ञास नुंकार ध्यान फल जब जानना चाहता प्रश्न क्या भगवन पिपलाद संबोध्य संबंधन करके अभिमुखी अभिमुख प्रश्न करता है स यो ह वै हई निपते निपयत प्रसिद्धअर्थ कथन कर्तव्य अभिध्यान से फलक... कर्तव्य अभी फल फल फलवर्तव्यम अध्यान कर्तव्य ये कथन करते हई निपत नि मनुष्य मध्य स यो अधिकृत जो अधिकारी होता हुआ मनुष्य तम यथा सिद्ध्य ध्यान जैसे हो तथा सर्वेद सारभूतम ओंकार तो वेद के सारभकार का ध्यान करे अभिमुख्यान करे तत् अभिध्यान आय न सूत्र न्याय चतुर्थ अध्याय मृत्यु तक उपासना जो करेगा प्रायान तय करेगा ज्ञान हो गया तो हो गया ज्ञान ने उपासना करें तो मृत्यु तो कहीं करना पड़ता है मरणान्त अनुसन सच एवं अनुतिष्ठन ऐसे उपासना करते हुए प्रकृत अभिध्यान ब्रह्म का ध्यान करते है ओंकार प्रतीक के द्वारा लोका नाम जेतव्या नाम बहुत आध प्राप्य लोग तो बहुत ही उनमें से कतम लोकम जयती किस लोग जीता है प्राप्त करता है इसे प्रश्न पुष्टावते सत्य प्रश्न पूछा सत्य ने उसको सत्य काम के लिए पिपलाद नाम को केला आचार्य प्रतिभा चनम प्रभा के नाम पिपला प्रश्नोपनिषद में उत्तर दिया तथा प्रथम अभिध्य ओंकार पर ही करो पहले जो अभिध्येय ओंकार प्रथम परापर ब्रह्मतन पर उंकार अपर ब्रह्म ओंकार परब्रह्म ब्रह्म भी अपर ब्रह्म तो ब्रह्मत मही करोती <laughs> पूजा करते एक सत्यकाल त्रिमात्र ओंकार अकार उकार मकारात्मक उपासना करता है यो अभी ध्यान ध्यान जैसे करता है ऐसे प्राप्त करता है यथाध्याम पुरुष अधिक ऐसे पुरुष को प्राप्त करता है इत्यादि वचन है ना उपासन ओंकार से उक्तम ओंकार के उपासन का गया जैसे प्रश्न श्रुति में आया ऐसे कठोवली में भी आया अन्यत्र धर्म अन्य उसमें सर्वे वेदायत वेदात पदमाती आया अव्यवधानिषद पर सर्वे वेदायत यथ संपूर्ण वेद जिस पद करते उपनिषद वाक्य तो पर का प्रतिपादन करते ठीक है तो और कर्म कांड्रह्म का प्रतिपादन कैसे करेंगे तो सर्वे वेद कैसे प्रतिपादन होगा इसलिए में उपनिषदान, उपनिषद वाक्य तो अव्यवधान साक्षात प्रतिपा करते हैं और कर्म कांड कर्म कांड के द्वारा कर्म कथन करते हैं, कर्म अनुष्ठान कर्म से अंतर्गुण शुद्ध होने पर फिर पर ब्रह्म ज्ञान होगा तो व्यवधान पर कर्मकांड भी पर, पर में और आकाश आदि सृष्टि आदि जो कुछ कहे वो पर ज्ञान के लिए और कर्म कांडर्ग आदि प्राप्ति के लिए नहीं उसके द्वारा अंतग्रमण शुद्धि पर ज्ञान के लिए तो परम ब्रह्म का ही प्रतिपादन करने में ही संपूर्ण वेद का परिवर्शन है सर्वे वेदा तपस्य सर्वाण पद संपूर्ण तप ब्रह्म को तपो ब्रह्म कहेंगे तपस्याम अपनी सर्वेश तत्रिशान जितने तप है वेद में अंत... शास्त्र में कहोगे सब अंतगण शुद्धि के द्वारा वही परिवेशन पर... ब्रह्म प्राप्ति में ही उसके लिए कारण तस्य वचन ज्ञानार्थम अष्टांगम तत्तर ब्रह्म तस्व ज्ञा अष्टांग विानीले ब्रह्मचर्य दीचंत ज्ञानकले ब्रह्मचर्य तद अष्टांगम आठ कीर्तनम अष्टअा ब्रह्मचर्यअांगली प्रेक्षण गुजभाषण संकल्पोध्यवसाय क्रिया अष्टलक्षणं निवृत्तिर चन्वैथनम प्रवत मनुष्य नपरी ब्रह्मचर्य अष्टल की देखना गुह्य भाषण गुह्य कथन करना संकल्प अध्यवसाय निश्चय क्रिया निर्वृत्ति संगमुन कर्म ये तो मैथुन अष्टांगम आठ अंगे मैथुन है मैथुन के पहले स्मरण कीर्तन केली लिए प्रेक्षण ये सो भी उसके अंग है आठ अंगे वाले थी मनुष्य न मनुष्य जो लो, बुद्धिमान लोग और उसके अभाव हो जाएगा विपरीत हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य विपरीतम ब्रह्मचर्यम ये अष्ट लक्षण ये आठ लक्षण वाले स्मरण नहीं करना कीर्तन नहीं करना के क्रीडा नहीं देखना नहीं गुय भाषण शब्द व्यवहारी नहीं करना संकल्प दिवसा नहीं नहीं ये ब्रह्मचर्य ब्रह्मचरी तत्तत्र शास्त्री विहीत यदि छंत ब्रह्मचर्य संग्रहण प्रवचि ठीका है संक्षेप से कथनम ओंकार द्वारक ओंकार के द्वारा ओम इत ओम कहकर ब्रह्म का ही कथन करना है इत्यादि वचन भाषा में प्रतिमा प्रतीक पर साधन मंद मध्यम बुद्धिनां विवक्षितस्य ओंकार से उपासन इत्यादि वचन शब्दों के द्वारा पर्रह्मेण पर चे प्रतीक रूपे न किसमें चाहे तो किसमें चे प्रतीक रूप रूप प्रकार प्रतीक भी है और वाचक भी पर ब्रह्म प्रतिपत्ति साधन पर ब्रह्म ज्ञान का साधन है ये उपासना किसके लिए कहा गया मंद मध्यम बुद्धि ना जो उत्तम बुद्धि वाले उनको तो ज्ञान हो जाएगा श्रवण मनन दिध्यासन से का पहले उत्तम बुद्धि कैसे पहले उपासना क्या है अंतगुण शुद्ध है बुद्धि तीक्ष्ण है योग अभ्यास क्या है एकाग्र है तो श्रवण मनन आसन ऐसी ज्ञान हो जाएगा ऐसा जो बुद्धि तीक्ष्ण नहीं अंतगुण शुद्ध नहीं तो उनको उपासना करना चाहिए उनके लिए मंद मध्यम बुद्धि के लिए उपासना कहा गया उनका उपासना टीका में उदाहरण वचनान तात्पर्य दिखाते परस ब्राह्मणो वाचक तस्वकूपेण वा ततीक रूपेण विवक्षित उपासना उपासना संबंध इसलिए ये टीका के अनुसार वाठ प्रतिमा प्रतीक रूपेण तस्वक रूपेण व प्रतीक रूपेण वा योकार वाचक है अथवा प्रतीक हो ऐसा विवक्षित है उसका उपासना इन वचन के तरह कहा गया न परस्म ब्रह्मी तत्व वाक्याद प्रतिपत्तिर अधिकारिन भविष्यति ब्रह्म तो ज्ञान हो जाएगा महावाक्य से तत्व्य से वाक्या प्रतिपत्ति ज्ञान हो जाएगा अधिकारी का उत्तम अधिकारी को ज्ञान हो जाएगा किमित उपासन ओंकार से उपनश्यते ओंकार तो उसके लिए कहा पर्रह्म प्रतिपत्ति साधन पर ज्ञान का साधन है उपासन अंत शुद्ध अनुपर होगा मंद मध्य बुद्धिना यद्यपि विशिष्टस्य से अधिकारी न उपासन ब्रह्मणि ब्रह्मणी जे जो विशिष्ट अधिकारी जिसका अंतगण शुद्ध है अंतगम शुद्ध कैसे पहले उपासन कर्म आदि निष्काम कर्म आदि बहुत किया है शुद्ध अंतकन है वैराग्य है शुरू से तो उसके लिए विनय उपासना आगे उसकी उपासना की आवश्यकता नहीं जिसका वैराग्य दृढ़ है अंतकोण शुद्ध है मन स्थिर हो जाता है विषय को नहीं जाता है वो तो उपासना के बिना उपनिषद वाक्य से सीधा ज्ञान हो जाएगा ब्राह्मणी हो जाएगी ज्ञान तथा तो मंदाना मध्यमाना चल दो अत्यंत तो उत्तम नहीं है जो कृतोपास है उनको तो महावाक्य से ज्ञान हो जाएगा उपासना करके इष्ट देवता का साक्षात्कार करे योग अभ्यास करके निर्विक्रमाधि प्राप्त कर ले शुद्ध अंत हो तो महावाक्य से ज्ञान हो जाएगा और जो थोड़े कम है जिज्ञासा तो है वैराग्य श्रवण मनो निर्ध्या अभ्यास करके ज्ञान होगा ऐसा जो संभव नहीं जिनको अत्यंत बुद्धिमान आचार्य जिनको प्राप्त नहीं जो श्रवण मन नहीं कर पाते हैं उनके उपासना कहा गया तद ही हेतु तो ज्ञान ब्रह्मज्ञान ज्ञान हेतु ओंकार कहा गया तत्व उपासना ब्रह्म दृष्टिया श्रुति ये ओंकार का उपासना ब्रह्म करना है तत्व क्रम मुक्ति फल अनुतु और ये क्रम मुक्ति फल है कालांतरे मुक्ति फल का। उतम ओंकार का उपासना कालांतरे मुक्ति फलम मुक्ति फलम ये अवकाशन ओंकार उपासना का ये कहा गया है टीका मे भव एवं श्रुती नाम प्रवृत्ति श्रुति की ऐसी प्रवृति हो तब प्रकृति की आयातम यह क्या है आया उक्तम यत उपनिषदों के द्वारा जो कहा गया तदव यहाँ यहाँ भी हुई कहते इति वक्तव्य संबंध है ठीका उपासनमे उपास्य उपन्या स्फुति कथन के द्वारा उपासन का स्पष्टीकरण करते कवि ये उपास्य का कथन है जो काशी सर्वज्ञ अनादि त तो का अनुशासन करने वाला यदक्षर वेद विधो वह ब्रह्म को वेद ज्ञान लोग नहीं, नहीं। ब्रह्मना भ्रमण कह गया जो पर पूर्व रूपे प्रतिपत्ति ज्ञान का उपाय ओंकार कालांतर का मुक्ति होने वाले फल जी का योग धारणा सहित योग धारणा के साथ कहना है प्रसक्तान प्रसाता है और प्रसंग प्रसंग से प्राप्त होने पर और कुछ भी कहेंगे इसलिए आगे ग्रंथ आरम्भ करते हैं ठीक है अभिधान प्रतीक रूप से ओंकार का उपासन ओंकार कथन किया सऊत उपासना से अनुद्य मानसकर सऊ तुति में कहा गया ओंकार का अनु अनुवाद करके कहते सो पामग्री के साथ कर्तव्यता के साथ योग धारणा सहित उपासना करना है अच्छा उपासना यदि कहना है तो तरी कथम अनन्य चेता सततम इत्यादि कहेंगे तथा तो प्रसतानु अनुप्रसक्त और भी कहेंगे ओंकार उपासन प्रसक ये तो ओंकार उपासना प्राप्त तदनंतरम तो तद तो अनुप्रसतम उसका फल भी अनुप्रसत है वो भी कहेंगे तद द्वारा वक्तव्य कोटे निविष्टम पुनरावृत्ति नहीं है अपना आदि कथन करना उत् सामग्रंथ मुत्थ आगे ग्रंथ का आरंभ करतेम उत्तरग्रंथ आरभ्य संयम्य मनोहृद मृध्याध्यामस्ति तो योग धारण संयम्युणी सर्वरा संयम्य सर्वे इंद्रिय उपलब्ध के द्वार संयम करके मनो हृदय निरुद्ध हृदय में हृदय कमर में मनो को रोक करके निरुद्ध करके स्थिर करके मृद् आत्मन प्राणम आधार मृद में अज्ञात चक्र में आत्मन प्राण को लेकर के स्थिर करके योग धारणा अस्तित्व योग धारणा करने के लिए प्रवृत्त है उसके आगे के श्लोक के संबंध है ऐसे में सर्व द्वारानी चतानी किसके सोचादी कुत्रनम संयम के विशेष प्रवृत्ता दोसदर्शन द्वारा तेज्य बैमिका पादन इंद्र तो विषय प्रभुत होते हैं। विषय में दोष और दर्शन के द्वारा उनसे विमुख करना ये में दियाध निरोधक नाम च निष्प्रचार ही स्थिर करके टीका मैं को मनस हृदय निरोध मनो को हृदय में रोकना कैसा है निष्प्रचारम आपाद्य मनो इधर उधर जाता है उसको हटा करके स्थिर करना ठीक है मनस विषयाकार वृत्ति में निरुद्ध हृदय वसीकृत ऐसी दर्शित मन में विषयाकार वृत्ति परिणाम होता है विषय चिंतन उसको रोक करके हृदय कमल में स्थिर कर रखने पर निष्प्रचार रखने पर उसका मनो का कार्य दिखाते तथा वसीकृत मनसा जो मन अवस्वीकृत हो गया इसे माने के द्वारा हृदया हृदय से उध्गामी नष्मी ऊर्धव आरूह्य मूर्धनिधा मृद स्थान में स्थित आत्मन प्राणम अपने प्राणों को लेकर के मृान में रखकर के आस्थित तो प्रवृत योग धारनाम। योग धारनाम धारन करने के लिए है साधक टीकाने ऊर्धव हृदया संबदी हृदया मनुष्य बुद्धि आधारधारण्वरा हृदयाद मनुषा हृदयागाडिया ऊर्ध्व सर्वाणी उपलब्धिद्वारदी सन्नीय सब स्रोत्रादी इंद्र उपलब्धिवार सम्यक निध्य स्थिर करके वाई सर्वतो सर्व तो को भी निग्रह करके हृदय माने हृदय में स्थिर करके तत्व तो निर्गत हृदय से निर्गत सुष्मी कंठ मध्य ललाट ललाटक्रमण कंठ भ्रू मध्य ललाट ललाटक्रमण से लेकर के प्राणम प्राण मूर्ध निज्ञा चकृत यहाँ भ्रू मध्य में कितु मूर्धाशा नहीं योग धारणाम आरूढ़ योग धारण करता हुआ ब्रह्म व्याहरण ब्रह्म का उच्चारण करता है मामर्थम अनुस्मरण ओंकार शब्द उच्चारण करता है उसका अर्थ परमात्मा का भी चिंतन करता है तो परमाम गति में परम गति को प्राप्त करता है यदि संबंध आगे के साथ सहाती परमामु गति आगे श्लोक में आएगा उसके साथ संबंध इस श्लोक में कहा ऐसे पहले इंद्रियों को विषय हटा करके रुक करके फिर मन को हृदय के मन में स्थिर करके अपने वश में रख करके फिर प्राण को लेकर के मृदास्थान में क्रम से सुना नाली में लेकर के योग धान में प्रभु स्थित जो परमात्मा आगे श्लोक में आएगा ब्रह्म ओंकार का उच्चारण करता है अर्थ परमात्मा का चिंतन करता है तो परम गति को मुख्य को प्राप्त करता है ये उपासना के लिए कहा गया श्लोक बोलो यथो तो, तो योग धारणाथम प्रभु तो मूर्धन प्राण आधार धारेन की कुरियाद इति आसंख्या ऐसे योग धारणा के लिए प्रभुत् मूर्धन प्राण को स्थिर करके धारण करके क्या करे इतना आशंका अनंतर श्लोकम अवसारित तत्र धारयन मूर्धन में प्राण को धारण कर्तव्येका ब्रह्मस्मरन य्यजन देह प्रयाजन सयाति परमांगतिं पर परमांगति ओम ब्रह्म एकम चर एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण उच्चारण करता माम अनुस्मरण ये ओंकार का उच्चारण करे और परमात्मा का चिंतन करते है यह देहम त्यजन प्रयाति थी देह का त्याग छोड़ मर जाता है सब परमागति याति परम गति मुख्य को प्राप्त करता है चेति अक्षरक्षर ओम ब्रम्ष्य भाष्यक्षर अभिधान का वाचक उच्चारदिका परितन करता है यह प्रयाति का मिलते सत्यजन त्यजन का था? देहम त्यजन देह पर शरीर त्यजन देहम प्राण विशेषण करता देह को छोड़ता है ठीक है में यह प्रयात मरणमुक्त त्यजन देहमुवता पुनर्वृति आश्रिता यह प्रया प्रयाति प्रयात मरण हो गया देहम त्यजन तो देह त्याग करता तो ही तय हो जाएगा पुनर्ति इतिहाद विशेषणार्थम भी उन्नति त्यजन देहम जो का है वो प्रयाण विशेषणार्थम प्रयाण मृत्यु के लिए प्रयाण विशेषण के लिए कैसे जाता है ये देह देह, देह त्याग भाष्य में देह त्याग न प्रयाणम आत्मनो न स्वरूप ये प्रयाण कैसा है देहम त्यजन देह का त्याग करता है तो देह त्याग से ही प्रयाणम आत्मा न ना। स्वरूप नाश ने आत्मा का स्वरूपनाश नहीं होता है यह प्रयाति त्यजन देहम प्रयाति मरता है क्यों देहम त्यजन तो देह त्याग तो देह त्याग से ही प्रयाण देह का त्याग स्वरूपनाश नहीं इसको कहने के लिए त्यजन देहम अलग से दिया ये प्रयाण का विशेषण प्रयाण कैसे मृत्यु कैसे देहम त्यजन तो देह त्याग से ही प्रयाण है न की आत्मा का स्वरूपनाश है स एवं त्यजन या गति पर इसीका ओंकार उच्चार्यम अर्थं ध्यान सपम ओंकार उच्चारण करते और अर्थ का ध्यान करते इसे ध्यानिष्ठ पुरुष परम करें। गति को प्राप्त करेगा अंत काल में परमा गति विशेषण क्रम मुक्ति विवक्षा दृष्टव्यम ये गति का विशेषण है परमा गति इसे क्रम मुक्ति को प्राप्त करेगा ये तो कहा गया जो योग अभ्यास करके वायु को निरोध करके प्राण को स्थापन कर चक्र के लेकर अभी शंका कहते हैं वायु निरोध विदुराण उदीरतया रीत्या स्वेच्छा प्रयुक्त उत्क्रमण संभव दुर्लभ परमागति आपते तो आप तथा वायु निरोध प्राणायाम वायु को रोकने के लिए जो अभ्यास करके रोक रुक सके है लेख सकता है वो तो ठीक है वो रहते है तो उसी उत, रीति से अपने इच्छा से तो उत्क्रमण नहीं हो सकता है तो अंत में परमात्मा चिंतन कैसे करेगा दुल्लभा परमागति परमागति तो प्राप्त दुर्लभ है ऐसी आपत्ति उनसे कहते किंच चे अन्य चेता सतत स्मरति यो स्म निशं सुलभ पार्थ निचे नित्यस्य नि सतत मो अन्य चेता हो सतत नित्य और निरंतर दीर्घका तस्पाथ नित्ययुक्त योगीन अहम सुलभ नि युगिका में सुलभ टीकामी इतच भगवद अनुस्मरण प्रयतव्यम किंच कहानी का भी भगवान का चिंतन करने से प्रयत्न करना चाहिए इस कारण से नित्य सतत्य विशेषणत सततम और नितन विशेषण पुनरुत्स्य नषय चेत सोन्यचेता अन्त अचेत हो जाएगा अन अषयचेत अनन्ता योगी सतत का सर्वदा परमेश्वर स्मरती नित्य से चिंतन करता है सततमित नरंतर मुच्छ नित्य से गाय सर्वदा असतंत्र ये वेद हो गया नित्य से दीर्घ काल तो नित्य से दीर्घ काल और सततंतर सत दीर्घ सत्कार आशे भी तो और निरंतर होना चाहिए अश्रद्धा पूर्वक होना चाहिए अभ्यास करने से दृढ़ होता है इसे पुनरुत्त नहीं उत्तम एवं अपुनरुत्तम व्यक्ति करते स्पष्टी करते है नहीं न सन मासम संवत्म मास एक वर्ष ऐसा नहीं कितरी यवत जीवन निरंतर यो मती जब तक जीवित है निरंतर जो स्मरण करेगा वो प्राप्त करेगा और नहीं कि छह महीना एक साल बारह वर्ष कर देंगे इतने ऐसा हो गया पूरा यीवन निरंतर जो चिंतन करता है तब से तोगिन अहम सुलभ उसके लभ्य नित्य सदा समाहतना हमेशा समाहित रहे तो प्राप्त कर लेगा जिज्ञास देहम त्यजती तदितरस्तु कर्म क्षय नशेष विभक्ष भीवक्षेन। इच्छा से देह त्याग करेगा योग अभ्यास करना अन्य कर्म क्षय से प्रार्थ सम, समाप्त होना पर सर्वे होगा यतः सदा होकर हो के हमेशा ही सामता हो नही सच कि अंत काल में, में चिंतन करूं इसमें अनने चेत होकर के मई सदा सामने पर प्राप्त करेत सहित चेतस प्रति सौल एवं अनन्येतसम अनचेत नाचेत सहित चेतो ये उसके प्रति ईश्वर सौलभ्यम सुलभे सौलभ्यम एवं उच्च ये एवं, एवं का अर्थ है अनचेत हो तो हो तो साम इस सुलभे इसलिए अनुचेत हो करके सदा समाहत तो हो बोलो किम तम प्राप्त तय अवतिषंते कि पुनरावर्तन चंद्रलोकादी संध्याद पृछते आपको प्राप्त करने पर वही केवल रहेंगे अथवा अच्छा फिर वापस आ जाएंगे चंद्रलोक से वापस आते वापस आते ऐसा संदेश से पूछते भाषा में तो किम सौलभ्य सुलभ होने पर क्या होगा वहाँ स्थिर रहेंगे या फिर आपस आएंगे ठीक है तर उत्तर श्लोक ने निश्चय दर्शाती आगे श्लोक से निश्चय दिखाते उचित श्रृणु तम सौलभ्य नगती सुलभ होने से जो होगा सुना पुनर्जन्मेज दुखालय शाश्वत नाव महात्मा संसि पर नाम मा उपेत्य दुखालयम दुखालय अशाश्व पुनर्जन महात्मा न अपन महात्मा परमाम संसिम गता महात्मा परमाम संसिधि गता दुखालयम दुखालय अशासनजन न अपनवंथी जो तो महात्मा है परम संसिधि को प्राप्त की मुख्य को मा उपेत्य मुझे प्राप्त करके मारा मधुर जाते हैं दुखालयम पुनर्जन्म आप्र, दुखाले अनित्य पुनर को, को प्राप्त करना तो भाव आप्रमद्रह्म को प्राप्त करके पुनर्जन्म काम विशिष्ट पुनर्जन्म टीका ईश्वर मात्रम इति न सामीप्य मतमे ईश्वर के केवल सामीपर्जना नहीं मदभाव तदुरुप हो जाता है पुनर्जन्मन अम प्रश्न द्वारा स्पष्ट पुनर्जन्म इतनी नहीं प्रश्न प्रश्नक स्पष्ट करते किसीम <coughs> ना पुनर्जन्म न पुनर्जन्म कैसा है जिसको प्राप्त नहीं करते ज्ञान लोग दुखालय दुखालयम दुखानम आल दुख क्या है आध्यात्मिक आदि नाम आध्यात्मिक आदिभौतिक अधिदेवी आलय कार्य आश्रय आलियन थे दुखालयम जिसमें दुख आश्रित होते हैं वो तो जन्म जन्म है तो दुख होगा ये दुखालय जन्म हो गया पुनर्जन्म के न केवल दुखालयम अशाश्वतम अशाश्वत भी अनवस्थित नित्या अन न प्रापन जन्म ईद संपुन जन्म कोत यति में महात्म तो क्या है टीका में महात्म प्रकृष्ट महान मह आत्मात्मा आत्मा का अर्थ अंतकरण आत्मा तो व्यापक सब है इसलिए आत्मा का अर्थ महान है तो अंतकरण महत्व क्या है प्रकृष्ट सत्व वैशिष्ट सत्य प्रकृष्ट अत्यधिक सत्व हो जाएगा रजगुणत तो मनोकम हो जाएगा उसका वैशिष्ट शुद्ध सत्व हो जाता है तो शुद्ध अंतकण होता है तो यत्न करके प्राप्त करते है यत तस्मिने ईश्वर समुपन्न सम्यक दर्शन भूतिष यति प्राप्त करते है कैसे तस्म समुत्पन्न सम्य दर्शन समुत्न ते ये समुत्पन्न सम्य दर्शना यत समुत्पन्न सम्यक दर्शन भूत कि दर्शि है दर्शी दर्शि दर्शन दर्शन क्या है दर्शन होता यत बहुवचन हे तो समुत्पन्न सम्य दर्शन भूत समय करपगतावृत भगवंत भगवान को जो प्राप्त कर कल पुनरावृत्ति नहीं तथा तो विमुखाना जो विमुख परमात्मा से अन्पजात सम्योग जिनक सम्य ना पुनरावृत्ति अर्थ से अर्थ से सिद्ध होगी पुनराबूति महात्मा ने यथे संसिधि मुख्याख्या परमा प्रतिष्ठा प्राप्ता ये पुनर्मा न ये ते पुनरावृतंते जो परमात्मा को प्राप्त नहीं करते तो बार बार जन्मरण चक्र को पुनरावृत्त होते अपाम सोमम अमृता अभमो इस श्रुति में आया कर्म करने वाले कहते अपाम सोमम अमृत कर्म करके यज्ञ आदि करके सोम पान किया अमृत मुक्त हो गए स्वर्ग आदि नाम अपनी समाना एव अनावृति जो स्वर्ग उनकी भी आवृत्ति नहीं अमृत हो जाते हैं इतना आशंक किम पुनस्तत्व तो तो अन्य प्राप्त पुनरावर्तन उच्यते के नहीं किम पुनस्तत्व तो अन्यत प्राप्त पुनरावर्तंत आपसे अन्य प्राप्त करके भी पुनरावृत होते हैं थी? थी. है ठीक है नहीं अर्थवाद कर्मिण अमृतत्व से आप विवक्षित परम सोम अमृतम यह अर्थवाद है कर्म की स्तुति के लिए इसमें जो अमृत शब्द कहा कि अमृतत्व आपिक दीर्घ काल स्वर्ग में रहते इसलिए अमृत तो कह जैसे यहाँ मरते में जल्दी जल्दी मर जाते हैं स्वर्ग में ऐसा नहीं काल रहते, इसलिए अमृत शब्द से कहते हैं ऐसा विवेक्षा करते उच्य थे येन भूरादि लोक चतुष्ट प्रविष्टा पुनरावृत्तों कोई कहते भूर भवः भूर्भोग ये चार लोक में जो स्थित है उनकी तो पुनरावृति होगी जन तप सत्य और तीन लोक रहे जनादि प्राप्त नाम अपरावृति जन तप सत्य को प्राप्त करें तो पुनरावृत्ति नहीं होगी यदि विवाह उत है अप्रामिक आदेव हे या तो प्रमाणिका नहीं त्याज क्यूँ स्पष्ट है कहते ब्रह्म भुवन तक सबकी पुनरावृत्ति होती इसलिए नहीं की महजन जन तप सत्य को प्राप्त करने से पुनरावृति नहीं होगी ये बात नहीं आ ब्रह्म ब्रह्मनालोकानरावर्तिर्जुन मेत कौंतेय पुनर्जन्मन विद्ये जीते लोकेशनृत्ति महुपे तो पुनर्जनननाथ है संबोधन कौंतीजुन यस्मिन् भूतानिति भुवनम् जिसमें भूत होते हे अर्जुन मेकमे तो कमते पुनर्जुन पुनर नहीं नीका तरी तद्वर प्राप्त पुनरावृति संकेत संकेत संकेत है तो इसे जैसे ब्रह्म लोक से पुनरावृति ईश्वर प्राप्त करने से तो पुनरावृत्ति हो जाएगी तो कहते माम एक तो पुनरा पुनरावृति नहीं याव संतम उसी श्रुति में ईश्वरम प्राप्त नविद्या पुनरावृत्ति अप्रामिक को जो प्राप्त कर लिए नि नि निवृत्ता न जिनकी अविद्यावृत्त नि होगी निवृत्ता अविद्यासा निवृत्ता अविद्या अन्य आते पुनरावृत्ति नहीं, तो तो तो तो नहीं। वंश प्रवृत्ता शुद्धि तस्वीर उदयती संबोधित है इसमें अर्जुन कहते दो संबोधन दिया है स्वाभाविक है शुद्धि स्वभाव से उसका पूर्वजन्म संस्कार से शुद्ध है यंगण और वंश प्रयुता अपने वंश के कारण भी शुद्ध है उसको ही ज्ञान होगा उत्तर से बुद्धि दो संबोधन दिया है ब्रह्म भुवन को जाने पर दो प्रकार होते हैं कुछ उपासना करके प्राप्त करते हैं कुछ कर्म करके प्राप्त करते हैं एक एक क्रमु फलक उपासना है जैसे ओंकार उपासना किया हार्द उपासन ब्रह्म उपासना किया दर ब्रह्म उपासना किया अहंग्र उपासन, उपासन उपासना प्राणा उपासना किया ऐसे क्रम मुक्ति फल वाले उपासना करे ब्राह्मण को जो प्राप्त करेंगे वहाँ ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाएंगे। जो पंचागिन विद्या अशम आदि करके उत्तरायण मार्ग से ब्रह्म गए उनका ज्ञान नियम ही पुनर्जन्म होगा इसलिए दोनों प्रकार जिनको ब्रह्म सर्वे सम्प्राप्त प्रति संचरे पर श्यांत कृतात्मान प्रभिशंति परम पदम जिनको साक्षात्कार हो जाएगा ब्रह्म के साथ प्रलय काल में परम पद को ब्रह्म के साथ प्राप्त कर लेंगे जिन्होंने अहंग्र उपासना के क्रमुक्ति फल का सगुण ब्रह्म साक्षात्कार किया उपासना किया ब्रह्म लोग को प्राप्त किया तो वहाँ ब्रह्म परमात्मा के उपदेश से ज्ञान होकर के मुक्त हो जायेंगे और सब लोग नहीं इसलिए ब्रह्म लोग जाने वाले कुछ जिनको ज्ञान हो जाएगा वो मुक्त हो जाएंगे जिनको क्रम मुक्ति फलक उपासना है जैसे उनका उपासना है। क्रम क्रमु <coughs> फल क्रम मुक्ति फल <coughs> से ब्रह्म प्राप्त करेंगे वहाँ ज्ञान पर मुक्त हो जाएंगे जायेंगे बोला तो उसमें तो दो प्रकार है जिनको ब्रह्म में ज्ञान हो जाएगा जिन्होंने क्रमु फल को किया करके ब्रह्म लो गया ज्ञान उनसे मुक्त हो जायेंगे बाकी अन्य असमिध पंचाकिन विद्या करे ब्रह्म लोग जायेंगे फिर वापस आना पड़ेगा सब पुनरावृति ओन मित्र संगर यमा